हरिबो बुलवृंडावन बिहारी लाल की जय श्री राघा गिरीन्द्र बिहारी देवजो की जय भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री निताय गौर हरिव श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय धारमण हरि गोविंद जय जय रा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावंत हरि लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धामम नमा हृदय से प्रेरणया कोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री, तो श्री चैतन्य चैतन्यदेव वन्दे हम वंदेह श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाम श्री साग्र जा सहगण रघुनाथानीत सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगण ललता ली विशाखान्ता मीरांध से ज्ञाजनशलाखया चक्षुन्मील तस्म तस्मै नम दिव्यारण्यकद्रुमा श्रीमद्रत् सिंहासन सौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद दौष्ठा सब्य मनौ स्मरा जयताम स्वरत मौ मंद मते मस्व पदा भुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ जयता नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दीवी सरस्वती व्या तक रास श्रीमरासरसारंभी वैशी वट्टटस्थित कर्शन वेणुस्वन गोपी गोपीनाथश्रियोस्तुन वाछाकलुभ्युंद्यता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मती दयादा तुलसी का पद्मना च पुराणपठनम तिहि हरि मुल शो हरिलाल जय परम श्री भावना सार संग्रह श्री कृष्णदास गंगा के तट के ऊपर विराजमान होकर के श्री युगल सरकार की अष्टकानी लीला का स्मरण कर रहे हैं और महापुरुषों के जो दर्शन है महापुरुषों की जो अनुभव है उन सारे अनुभवों का संकलन करके उनके अनुगत्य में इस लीला का आस्वादन कर रहे हैं श्री गौरी उपासना पद्धति की एक पद्धति रही के गौरी जनों को दो, दो स्वरूपों की प्राप्ति होती है दो सिद्ध स्वरूपों की एक सिद्ध स्वरूप है जो में मंजरी स्वरूप है और दूसरा स्वरूप है श्री गौर लीला में नवद्वीप लीला में श्री महाप्रभु का अनुगत एक महाप्रभु का शिष्य बालक स्वरूप श्री नवदीप लीला भी नृत्य है वह भी परमपरम उपास्य है और श्री कृष्ण लीला भी परमपरम उपास्य है परंतु नवदीप लीला के माध्यम से यदि कृष्ण लीला का आस्वादन किया जाए तो वो आस्वादन अत्यंत अत्यंत मीठा बनता है श्री कृष्ण लीला अमृतसार होकर के विराजमान है उसमें श्री लीला उसको भी यदि मिला दिया जाए तो गौरव लीला के साथ में वो कृष्ण लीला और भी अधिक मीठी हो जाएगी क्योंकि श्रीमद महाप्रभु के अनुगति के द्वारा उस लीला का आस्वादन साधक करेगा कृष्ण लीला सात शार उसकी सैकड़ों सैकड़ों जो धारा हैं वो प्रभात हो रही है चतुर्दी के चारों दिशाओं वो लीला जहां से प्राप्त और श्री कृष्ण स्वरूप का बहुत बड़ा अंतर होगा श्री महाप्रभु कृष्ण ही हैं ऐसे कृष्ण जो राधा भाव दुमलित हैं, ऐसे कृष्ण का के द्वारा जो आस्वादन किया जाएगा वो आस्वादन निसंदेह बहुत अधिक श्रेष्ठ होगा एक सामान्य जीव यदि कोई आस्वादन कृपा के बल पर करें तो अन्य कृपा की अपेक्षा श्री कृष्ण की कृपा का बल और भी अधिक महत्वपूर्ण है और उस कृष्ण कृपा के बल से कृष्ण भी अकेले कृष्ण नहीं बल्कि श्री राधा से युक्त होकर के जो कृष्ण हैं ऐसी साक्षात श्री राधा और कृष्ण इनके युगल स्वरूप के द्वारा जो आस्वादन की प्राप्ति होगी वो आस्वादन अद्भुत होगा माना गोपी प्रेम की ध्वजा है परंतु भाव को भी यदि कृष्ण धारण करके विराजमान हो और फिर वे उस प्रेम का दान करें तो वो प्रेम अद्भुत होगा तो किसी महापुरुष के द्वारा कृपा प्राप्त करके कृष्ण लीला का स्मरण करना एक चीज है बहुत अच्छी बात है उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि नित्य पढ़कर श्री जो पधारी हैं श्री ललता विशाखा श्री रंगदेवी जी श्री हरिप्रिया जी आदि श्री वंशी जी उनके माध्यम से कृपा प्राप्त की जाए तो उसका तो कहना ही क्या गोपी प्रेम की ध्वजा है सर्वश्रेष्ठ है पर उसी गोपी भाव को यदि श्री कृष्ण धारण करने और ले भावद्वित सुवलित होकर के यदि विराजमान हो तो उस कृष्ण भाव का फिर कहना ही क्या उन कृष्ण की कृपा से गोपी भाव मने उसमें संत की कृपा भी मिल गई उसमें गोपीजनों की कृपा भी मिल गई और उसमें कृष्ण की कृपा भी मिल गई तीनों चीज एक जगह मिलनी है तो वो होगा गौरहरी का आराधना अन्यथा रागानों का बारे में उपासना तो सब जगह है सभी अपने अपने आचार्य उनका आश्रय ग्रहण करके उपासना करते हैं तो सभी लोग आश्रय ग्रहण करके उपासना कर रहे हैं तो आचार्यों की उपासना का आश्रय ग्रहण करके जो रस प्राप्ति होगी वो निसंदेह बहुत श्रेष्ठ होगी उसमें भी यदि गोपी गण आचार्य होकर के उत्पन्न हो और उनके द्वारा कृपा की प्राप्ति हो तो फिर कहना ही क्या गोपी सर्वोत्तम होकर के विराजमान तो कहीं ब्रह्मा के द्वारा कहीं रुद्र के द्वारा कहीं श्री के द्वारा कहीं संकालिकों के द्वारा हंस इत्यादि के द्वारा कृपा की प्राप्ति हो रही है तो वो सर्वोत्तम अत्यंत श्रेष्ठ है परंतु तो उसमें भी यदि गोपी स्वयं अवतरित होकर के श्री हरिप्रिया जी के रूप में श्री ललिता जी के रूप में श्री विशाखा जी के रूप में कहीं आचार्य रूप में अवतरित होकर के वे कृपा दान करें तो उस कृपा का प्रभाव और भी ज्यादा होगा परंतु तो उसी गोपी भाव को श्री राधिका भाव को यदि श्याम सुंद स्वयं धारण करके प्रकट हों और यदि श्री कृष्ण उस प्रेम का दान करें राधा भाव द्वित सुमलित तो यहां पर तो तीन चीजें एक जगह मिल जाएंगी आचार्य की कृपा भी मिल गई साथ के साथ में श्री कर गोपी गणों की कृपा भी मिल गई जो प्रेम की ध्वजा है और वो गोपी भाव को भी धारण करके कृष्ण बैठे हैं तो कृष्ण की कृपा भी मिल गई तो ये जो कृपा है इस कृपा का इस भावना का क्या मह, की महिमा होगी तो ये भावना की भावना देकर के अनेक अनेक भावना देकर के जो औषधि तैयार की गई है उस ओषधि का कहीं प्रभाव और भी ज्यादा हो जाएगा किसी ने स्वर्ण भस्म बनाई सोने को फूंक करके भस्म बनाई और भस्म बन गई परंतु तो अभी उसको संतोष नहीं हुआ उस स्वर्ण भस्म को फिर से उसने संपुट में बंद किया और उस भस्म को दोबारा जलाया वही सारा प्रक्रिया करके जैसे पहले अनेक औषधि डाल करके और उनके साथ में उस स्वर्णवर्ण को स्वर्ण भस्म को तैयार किया था वही प्रक्रिया दोबारा करके उसने फिर उस भस्म को भी भस्म किया इसको कहते हैं वैद्य शास्त्र में भावना देना पांच भावना चार भावना तीन भावना भस्म की भी भस्म बनाई जा रही है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ऐसे ही श्रीमद गुरुदेव की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होगी परंतु गुरुदेव की कृपा में यदि गोपी गणों की कृपा भी मिल रही है तो भावना में भावना मिल गई अब भावना में भी फिर श्री कृष्ण ही गोपी बनकर के श्री राधिका बनकर के विराजमान हो गए और कृष्ण यदि कृपा कर रहे हैं तो उसका कहना ही क्या तो वो भावना और भी अधिक तो भावना में भावना में भावना मिलकर के अनेक अनेक भावना तीन तीन भावना भावना पुट से युक्त होकर के उसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाएगी इसीलिए गौड़ी झन महाप्रभु के आनुगत्य को ग्रहण करके पहले वे श्री गौर लीला में सिद्ध देह की अपनी भावना करते हैं कि श्रीमद महाप्रभु के शिष्य वर्ग में एक मैं भी महाप्रभु का एक शिष्य हूं अब श्री महाप्रभु जाकर के प्रातः काल के समय जब श्री राधा भाव में विराजमान हो करके कहीं श्री नुकुंज मंदिर में प्रवेश करेंगे तब वो साधक भी उनका जो शिष्य है महाप्रभु का वो भी अब मंजरी भाव धारण करके वह भी लीला में प्रवेश कर लेगा इसलिए अष्टकालीन लीला चिंतन में प्रत्येक याम के प्रारंभ में श्रीमंद महाप्रभु की लीला का स्मरण करते हैं पहले अपने आप की भावना श्रीमद महाप्रभु के रूप में और फिर महाप्रभु के साथ में फिर लीला में प्रवेश करें महाप्रभु के भी श्री राधिका स्वरूप वो तीन स्वरूप हैं जहां पर एक जगह श्रीमत महाप्रभु आप किशोरी राधिका होकर के विराजमान हैं कृष्ण संगमिनी राधिका होकर के विराजमान हैं श्रीमंत महाप्रभु का दूसरा जो स्वरूप है वो है विराहिणी राधिका और तीसरा स्वरूप है उन्मादिनी राधे कृष्ण तो बल्हवा राधे का गिरिणी और उन्मादिनी राधिका इनमें कृष्ण जो स्वरूप है वह स्वरूप मुख्य रूप से श्री नवद्वीप बिहारी श्री गौरहरी का स्वरूप है इसे अष्टकालीन लीला वह श्री नवद्वीप की जो अष्टकालीन लीला है वो एक सुव्यवस्थित लीला है और उसमें कृपा अत्यंत विराजमान है जहां विरहीणी राधिका और उन्मादिनी राधिका होकर के श्रीमद महाप्रभु श्री नीलाचल में विराजमान है विराजमान है वहां पर महाप्रभु का जो दैनिक दिनचर्या वह सुस्थिर नहीं है प्रेम में उन्मत्ते हैं कब दिन हुआ कब रात हुआ उनको पता नहीं है श्री नवद्वीप लीला में श्रीमद महाप्रभु आप कहीं कृपा करते हुए भी विराजमान हैं और वहां शास्त्र का पूरी तरह से अनुसंधान और व्याख्यान करने की प्रवृत्ति भी प्राप्त है जबकि लीलाचल लीला में शास्त्र के व्याख्यान करने की प्रवृत्ति कभी कभी प्रकट हो जाती है आवास रूप में प्रकट हो जाती है वहां शास्त्र का पूरा विवेचन नहीं है शास्त्र का केवल भक्ति शास्त्र का ही नहीं बल्कि अन्य शास्त्रों का भी पूरा पूरा विवेचन नहीं जबकि जब निमाई पंडित होकर के विराजमान हैं, उस समय संपूर्ण शास्त्र का सभी उपयोगी शास्त्रों का साहित्य हो व्याकरण हो न्याय हो मीमांसा हो इन सब का श्रीमद महाप्रभु को अच्छी तरह से विवेचन प्राप्त है ऐसी स्थिति में श्री नवद्वीप परकर को श्रीमद महाप्रभु की सेवा करने का जैसा सौभाग्य सुलभ है वैसा सेवा सौभाग्य सुलभ जो उड़ियावासी हैं, उनको सर्वदा सुलभ नहीं है अष्टकालीन लीला में ऐसी सेवा श्री नवद्वीप में तो सुलभ है परंतु श्री नीलाचल में ऐसी सेवा सुलभ नहीं, नहीं है जयदेव श्रीमंद महाप्रभु नीला चल रहे और आज का जो दिन है वो तो उड़िया गौरिया मिलन देव उड़िया गौरिया की जय तो पर तो मिलन का पूर्व दिन होकर के विराजमान तो जहा पर गौरिया गण गौड़ देश के जितने भी निवासी गण हैं महाप्रभु के साथ में मिलते हैं और उड़िया जनों के साथ में भी मिलकर के उड़िया गौरिया मिलन होकर के दो भक्तों का जो समागम होता है जहाँ भक्तों के दो मंडलियों का समागम होता है वो अपूर्व और स्वयं श्री महाप्रभु जितने भी गौरी भक्तगण हैं उनका स्वागत करने के लिए आप आगे बढ़ करके सबका स्वागत करके पधरा करके लाते हैं। वो अपूर्व श्रीमंद महाप्रभु का श्री बड़ी निवासियों के साथ में नवद्वीप निवासियों के साथ में जो अपूर्व प्रेम वह प्रेम प्रकट हो रहा है निवेदन ये कर रहे थे कि श्री नीलाचल नीला, नीला उसमें अष्टयाम सुस्थिर नहीं है जगन्नाथ जी की जो महाप्रभु चौबीस वर्ष रहे या अठारह वर्ष रहे छह वर्ष तो घूमते रहे चौबीस वर्ष में चौबीस वर्ष की महाप्रभु की गौड़ देश में ग्रह में निवास करते हुए आपकी ग्रह की लीला है श्री नवद्वीप की और चौबीस वर्ष की आपकी श्री लीलाचल की लीला इन चौबीस वर्ष में भी छह वर्ष महाप्रभु विचरण करते रहे और छह वर्ष के बाद में फिर अठारह वर्ष महाप्रभु स्थिर होकर के फिर गंभीरा में रहे पहले तो इधर उधर कहीं न कहीं रहते रहे कभी भट्टाचार्य के यहाँ पर कभी और कहीं इधर उधर परंतु तो छह वर्ष बाद फिर महाप्रभु स्थिर होकर के श्री गंभीरा में आप वहा विशेष रूप से रहे परंतु तो वहां पर लीला सुस्थिर नहीं है अष्टकालीन लीला का स्मरण नहीं है इसलिए श्रीमद महाप्रभु के अंगुष्ट पुष्ट बालक अंगूठा चूसा चला। वे छि कर्णपुर श्रीमद महाप्रभु की जिस अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हैं एक श्लोक में उन उस लीला का स्मरण किया जाता है निवेदन ये कर रहे थे कि नवद्वीप लीला में श्रीमद महाप्रभु का श्रृंगार भोग राग वह सन्यास आश्रम में अवस्थित होने के कारण महाप्रभु भक्तों के परम के प्रति परम बदाम होने पर स्वीकार करने पर भी साक्षात लीला में स्वीकार नहीं करते हैं और एक सीमा के द्वारा सन्यास आश्रम की जो मर्यादा है उसके अनुसार ही श्रीमंत महाप्रभु जो सेवा है उसको स्वीकार करते हैं परंतु नवद्वीप की जो लीला है वो ऐसी उदात लीला है कि उसमें प्रत्येक सेवा उसको भक्तगण स्वीकार कर। श्री स्वीकार करते करते हैं श्री महाप्रभु भक्तों के द्वारा दी गई जो सेवा सेवा है उस सेवा को कोरिया मिलन में भी श्री जो झाली समर्पण है उस झाली समर्पण में भी श्रीमद महाप्रभु स्वीकार करते हैं परंतु नवद्वीप की लीला में जैसे श्रीमद महाप्रभु भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं वैसी सेवा और दूसरी जगह सदा स्वीकार करने योग्य नहीं सदा स्वीकार नहीं करते उसमें संकोच का ही रहता है श्री महाप्रभु पूर्वक श्री नवद्वीप की लीला में आप वस्त्र आभूषण स्वर्ण इनको धारण करते हुए भी विराजमान होते हैं जबकि वहां लीला चल लीला में आपका विरक्त बेश है वहां पर आप रक्त वस्त्र जो है उनको धारण करके ही विराजमान होते हैं तो लीला की जो सुविधाएं श्री और भाव का जैसा उल्लास भाव की जितनी वैचित्र्य माने विविधता वेरिएशंस वो जैसे श्री नवद्वीप की लीला में प्राप्त है वैसी श्री चल की लीला में नहीं है अतः अष्टकालीन लीला का जो स्मरण किया गया वह नवद्वीप के आधार पर ही किया गया जहां श्री अनुरागि राधिका का श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप है परंतु नीलाचल लीला में विरणी राधिका और उन्मादनी राधिका का जो स्वरूप है वो मिलत तो राधा कृष्ण मिलु होकर के अपूर्व से कृपा करने वाला जो स्वरूप है वो श्री नवद्वीप चंद्र का स्वरूप है की जय उन्हीं की लीला का प्रातकालीन लीला का स्मरण कर रही है श्री महाप्रभु श्रीवास पंडित के भवन में देर रात्रि तक कीर्तन करते रहे और श्री कीर्तन रास करने के पश्चात श्रीमद महाप्रभु जिस समय आनंद पूर्वक बगीचा में ही किसी कुंज में शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं प्रातः काल जैसे श्री प्रिया जी को जितनी भी सखीगढ़ है वे जगाती हैं इसी प्रकार यहाँ पर भी श्री शुक्रिक जितने भी पक्षीगण है भ्रमर इत्यादि वो श्री महाप्रभु को भी जगा रहे हैं महाप्रभु प्रातः काल जागे जाकर के श्री भगवत स्मरण कर रहे हैं स्मरण करके श्रीमद महाप्रभु श्री श्रीवास पंडित उनके भवन से उठकर के फिर अपने भवन पर भी आए और अपने भवन में आकर के शैया के ऊपर शयन कर रहे हैं कुछ देर विश्राम करने के बाद में श्रीमद महाप्रभु उस समय प्रातः स्मरण कर रहे हैं और प्रातः स्मरण में ही वे श्री प्रवेश कर लेते हैं तो प्रातः स्मरण में जैसे श्रीमद महाप्रभु ने जाग करके श्री श्रीवास पंडित के बगीचे में जैसे निशांत लीला का स्मरण किया किसी प्रकार अपने भवन में आकर के जब शयन कर रहे हैं और वहां शैया के ऊपर जागे उस समय श्री महाप्रभु आप श्री प्रातकालीन लीला उनका स्मरण कर रहे हैं वृक्ष की प्रात कालीन लीला का स्मरण करते हैं और मंजरी रूप में जब श्री महाप्रभु श्री राधिका की शैया भवन में प्रवेश करते हैं उस समय सखा भी जो सेवक है वो दासगण भी आज उनके महाप्रभु के जो शिष्यगण है वे शिष्यगण भी महाप्रभु के साथ ही मानो श्री राधे का शैया भवन में प्रवेश करती हैं और उस समय श्री राधा रानी की अपूर्ण शोभा उसका दर्शन करते हैं वहां पर ही कृष्ण कैसे जाग रहे हैं इस लीला का श्रवण करेंगे तो जो वृक्ष की लीला हो रही है उस वृक्ष की लीला का श्रीमंत महाप्रभु भी आस्वाद करते तो साधक के दो स्वरूप हैं एक स्वरूप है श्री गौर परिकर में साधक की स्थिति दोनों ही नृत्य है और दूसरा स्वरूप है श्री नुकुंज में साधक की स्थिति नुकुंज में साधक का जो स्वरूप है वो मंजिरी स्वरूप है और श्री नवदीप लीला में उसका अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप है श्री महाप्रभु का शिष्य एक बालक के रूप में शिष्य बालक के रूप में एक विद्यार्थी के रूप में महाप्रभु का सेवक स्वरूप जो के सब प्रकार से श्री महाप्रभु की सेवा कर रहा है अनुमृत्ति पूर्णतः श्री श्रीमद भागवत में जैसे ब्रह्मचारी के धर्म का निरूपण किया गया कि नीचेवत गुरु सेवन करते हुए दास की तरह से श्री गुरु की सेवा करते हुए गुरु के चरणों को दबाना जल लाना जो भवन है उसका मार्जन कर देना गुरु के वस्त्र धो देना जितने भी सेवा है वो सब दास की तरह से जैसे शिष्य करे ऐसे ही शिष्य करते हुए यहां पर दासवत सेवा करते हुए विराजमान और जब महाप्रभु ने निकुंज में प्रवेश किया तो वो शिष्य भी मंजरी स्वरूप में श्री नुकुंज में प्रवेश कर जाएगा उसी का निरूपण कर रहे हैं पश्यंती स्वस्वतम शची भगवती संकीर्तने विक्षितम थमेव बपुरीदूब क्षतम लापन तस्वपुत्र बपुषी व्यग्रा स्पृशी मुहुर्गर चकार यम तम गौर चंद्रम भजे श्री महाप्रभु शयन कर रहे हैं और इतने में श्री शची मां महाप्रभु के शैया भवन में पधारी समय अपने पुत्र का दर्शन कर रही है ये भजन की रीति जो सिद्ध कृष्णा ये जो स्मरण करने की रीति है उसको बता रहे हैं कि महापुरुष का स्मरण करके महापुरुष के साथ में फिर लीला में प्रवेश करना चाहिए कृष्ण लीला में प्रवेश करना चाहिए डायरेक्ट प्रवेश करने में वो स्वाद नहीं है वो फल की प्राप्ति नहीं है जो कृष्ण अनुगत्य ग्रहण करने पर कृष्ण भी केवल कृष्ण नहीं है राधिका कृष्ण वे उनके साथ में अपने हृदय को मिलाने पर जो सुख की प्राप्ति होगी जो फल की प्राप्ति हो सकती है वो फल की प्राप्ति किसी दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती है तो उसका वर्णन करी मां शशी नंदन है और यदि कोई शचीनंदन नाम से गौर हरी को पुकारे तो गौर हरी को बड़े आनंद की प्राप्ति होती है और जल्दी से उसको अपना लेते शची कहने वाले को महाप्रभु जितनी जल्दी अपनाते हैं उतना और कोई नाम से उनको संबोधित करने पर नहीं अपनाते हैं इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा शची नंदन अनचरा इसमें शची नंद ने शब्द का प्रयोग किया और जीव गोस्वामी जी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि शची नंदन इस संबोधन से श्री महाप्रभु की सहज कृपा उस साधक के प्रति बढ़ जाती है कि अरे ये मेरी माँ की के प्रति आदर का भाव रखता है मेरी माँ की सेवा करना चाहता है इसलिए भाई ये तो मेरा यार है ये तो मेरा दोस्त है ये तो मेरा अपना है जो जैसे मैं माँ के प्रति प्रेम रखता हूं महाप्रभु के अनेक नामों में एक नाम है कि मातृभक्ता ये महाप्रभु का एक नाम है महाप्रभु सर्वदा सर्वदा सचि माँ के परम परम भक्त में भी सचि माँ का कभी भी त्याग नहीं करते हैं और सचि माँ का सदा सदा चरण स्पर्श करते हुए विराजमान होते हैं सन्यासी का धर्म भी है सन्यासी और किसी को प्रणाम नहीं करता है या तो भगवत स्वरूप को गुरु को प्रणाम करेगा या माँ को प्रणाम करेगा पिता को नहीं पिता को भी नहीं करें परंतु तो माँ के चरण स्पर्श करें तो ये धर्म में किया गया। इसलिए शची नंदन कहने पर महाप्रभु की कृपा उस व्यक्ति के प्रति महाप्रभु का कहीं ना कहीं भाव और राग संबंध जुड़ जाता है कि मैं जैसे मां से प्रीति करता हूं ऐसे ये भी मां से प्रीति करता है इसलिए उसके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं और उसे अपना अंतरंग बना लें। तो आज शचिमा पशंती स्वसुतम, शची भगवती भगवती शशि श्री यशोदा की देवकी की सबकी अवतार होकर के जो विराजमान हैं, ऐसी शशि भगवती पश्चन्ती स्वसुतम अपने पुत्र को देख रही हैं। संकीर्तने विक्षतम श्रीमद महाप्रभु ने संकीर्तन किया और संकीर्तन में नृत्य करते समय होश है नहीं कभी अपने ही नक्शे अपने शरीर को ही क्षत विक्षत कर ले हे कृष्ण कहां हो कहा हो एक एक से पूछने हैं कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है और कोई यदि महाप्रभु से कह दे कृष्ण कहे कहा कृष्ण तो तुम्हारे अपने हृदय में है ये कहे तो अपने हृदय में ही अपने नाखून गड़ा करके हृदय को फाड़ने लग जाए हनुमान जी की तरह से वो तो श्री गदाधर पंडित हाथ पकड़ करके रोक ले मारे ये क्या कर रहे हो अनर्थ हो जाएगा ऐसे नहीं करते तो श्रीमल महाप्रभु आप संकीर्तने विक्षतम अपने श्रीअंग को ही क्षत विक्षत करने और कभी अपने बुके उसको ही अपने हृदय उसको फाड़ने के लिए तैयार हो जाए श्रीमत महाप्रभु प्रातर्हा कथमेव ते सुनो समझ नहीं रही हैं कि संकीर्तन में ये हुआ है कह रही हैं कि प्रातरहाय हाय हा, हा, प्रातः काल अभी कहीं गए नहीं हो आई नहीं हो अरे सोते समय क्या तुम अपने शरीर को कहीं खुजाते हो क्या करते हो इतना भी होश नहीं है कि अपने शरीर को ही तुमने घायल कर लिया है उसमें ही नख के चिन्ह अंकित कर लिए जबकि वे चिन्ह हुए हैं संकीर्तन के उद्दाम नृत्य में उद्दाम संकीर्तन रास में जो चिन्ह महाप्रभु के श्रेय अंग में आए वे ही चिन्ह आज अंग में विराजमान हो रहे हैं तो प्रातः प्रातः काल के समय ही कथमेव ते बपुरदम सूनु बभु हे पुत्र हे सुनो तेरा ये शरीर कथम कैसे हो गया है इत्थम लापंता स्वपुत्र बपुषी ऐसा कहते हुए अपने पुत्र के श्री निमाई पंडित के श्री हस्त में श्री निमाई के अंग के ऊपर माँ आपने वरद हस्त को फेर रही हैं, है में हस्त को फेर रही हैं, जैसे वहां यशोदा जी जगाएंगे ऐसे यहां पर श्री शची मा जगा गई जागरण और शैया से श्रीमद महाप्रभु को जगाना चाहती हैं, चकार यम हम, तो माने जिन हरि को शैया से शैया पर जगाया अपने भवन में जगाया उन धामेश्वर को ऐसे तम गौर गौर चंद्रम उन चंद्र उनको हम प्रणाम कर रहे हैं गौर चंद्र कह के दिखाया के है चंद्र दिखाया कि हैं कृष्ण परंतु भाव और कांति इनसे गौर होकर के विराजमान अंत भी वे भाव में श्री राधिका होकर के विराजमान और भाव इतना प्रबल है कि श्याम स्वरूप को दबा लिया है और गौर कांति ज्यादा प्रकट हो गई है जो ज्यादा बलवान होता है वो ही रंग ज्यादा प्रकट होता है तो मिल होने पर भी श्री गौर स्वरूप ही राधा भाव वही अधिक बलवान है इसलिए वही ज्यादा प्रकट हुआ इसलिए गौर गौरचंदम बाहर भी गौर कांति धारण करके जीव मात्र को आप प्रेम का दान कर रहे हैं क्योंकि सामरा जो है वो है कंजुस उदार है तो जगत को उदार होकर के दान करने के लिए उस गौर कांति को धारण कर रहे हैं और भीतर जो राधा भाव है उस राधा भाव को धारण करके आश्रय जाती भाव को धारण करके अपनी जो तीन कमजोरिया थी तीन जो इच्छाएं कृष्ण स्वरूप में पूरी नहीं हुई उन इच्छाओं को पूरा करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है मेरा अपना सौंदर्य कैसा है और राधिका का सुख कैसा है ये मुख्य वस्तु इन तीनों में भी ये कि राधिका का सुख कैसा है वो मुझे प्राप्त हो जो आश्रय जाति सुख है वह सुखी ही निसंदेह नायक जाति सुख की अपेक्षा आश्रय जाती सुख अधिक श्रेष्ठ होता है इसका आस्वादन करते हुए श्री गौरहरी विराजमान हो रहे हैं तो गौरचंद्र चंद्र, चंद्र होकर के कृष्ण चंद्र होकर के आनंददायी होकर के विराजमान है परंतु तो बाहर प्रेम का दान करना चाहते हैं इसलिए गौर कांति है और गौरकांति धारण करके जब मूर्छित होकर के गिरे श्याम सुंदर तो श्री प्रिया प्यारे को कष्ट नहीं पाने दें वो सारे ही चोट को अपने ऊपर सहना चाहती हैं इसलिए गौर कांति बाहर प्रकट हो गई है ऐसे गौरी चंद्र उन गौर चंद्र को हम भाजे उनका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं आगे कह रहे हैं इसी प्रसंग में कि भक्तई शार्धमोपागत भुविनतई श्रीवास गुप्तादि भी पृछद भी कुशलम प्रगे परिमिलन प्रक्षाल्य कथाम परमिलनाशेष मोदन वरम ये गौरम भजे अब श्री गौरहरी की प्रात काल लीला उसका वर्णन की लीला हो गई जागने के बाद में अब नंद भवन में जागने की जैसे कृष्ण की लीला ऐसे ही श्री अपने भवन में श्री महाप्रभु के अपने घर में श्रीमद महाप्रभु के जागने की जो लीला है प्रातःकालीन लीला उसका वर्णन किया अब अपने घर में श्रीमद महाप्रभु का जैसे स्नान आदिक मुख प्रक्षालन आदि उस लीला का अब आगे वर्णन कर रहे महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे पास में गंगा है जहां से निकले यहां से वो घूम करके गए गंगाजी आ तो गंगाजी तो श्री गंगा जी आगे तो गंगा जी विराजमान है तो भूमि श्री बासगुप्ताधि श्रीवास और मुरारी गुप्त ये दोनों के दोनों प्रात काल जल्दी जागे अपने भवनों से और जाकर के श्रीमन महाप्रभु के भवन में श्रीवास पंडित और श्री मुरारी गुप्त ये विशेष रूप से पहुंचे श्रीवास पंडित श्री, श्री नारद के अवतार होकर के विराजमान गुप्त श्री हनुमान जी के ही अवतार होकर के विराजमान तो श्रीवास और गुप्ता आदि भी श्रीवास और गुप्त माने श्री मुरारी गुप्त, उन आदि के द्वारा अन्य और भी भक्त जो है वे श्री महाप्रभु के पास में पहुंच गए पर कुशलम सब उस समय सुख का पूछने के लिए आए हैं क्या आपको ठीक से नींद आई कि नहीं इसको कहते हैं सुख का पुच्छा सुखपूर्वक नींद आई यह पूछना तो ये स्नेही जनों का स्वभाव होता है कि वे अपने स्नेही जन से ये बात जरूर पूछते हैं सुबह आकर के भी ठीक से आ गई ना जैसे पूछते हैं ऐसे ही सुख शहन का पूछ, पूछने के लिए श्री श्रीवास और श्री गुप्ता आदि कुशल पूछने के लिए आए प्रद कुशलम ये भक्त ही साथ भक्तों के साथ में आए हैं भूमि सब श्री महाप्रभु के स्थान पर आकर के महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं महाप्रभु के घर में आकर के श्रीमंत महाप्रभु को सब प्रणाम कर रहे हैं तो भूमि पृथ्वी पर प्रणाम कर रहे हैं कुशल पूछ रहे हैं और परिमिलन, परमिलन प्रक्षाल्य वस्त्रम जले जल आए उस समय परिमिलन, श्रीमंत महाप्रभु सब भक्तगणों से मिले सब भक्तगणों से मिलकर के प्रक्षाल वस्त्र जलई भक्तों ने श्रीमंद महाप्रभु को लोटा में सुंदर जल दिया है और श्रीमंद महाप्रभु ने लेकर के उस जल से अपना मुंह पोंछा है मुंह धोया है प्रातः काल के समय मुख धोकर के विराजमान वक्त भक्तरम, वक्त माने मुख जल से धोया पुष्पाद वो जल कैसा है पुष्प आदि की सुगंध से युक्त है जिसमें पुष्प आदि का अधिवास किया गया था सुकथे स्वप्नान भूतां कथान और जैसे श्री ब्रज में श्री श्यामला जी आकर के श्री यमुना जी आकर के श्री राधारानी से श्यामला और यमुना ये दोनों प्रश्न करती हैं और श्री राधारानी अपने स्वप्न की कथा श्री शामला जी के साथ में कहती है अपने मिलन की कथा उनका भी अपनी सखी श्री शामला के सामने वर्णन करती है आगे बड़ा सुंदर श्री शामला जी का राधारण जी का जो प्रातर लीला में जो संवाद है जिसका आगे वर्णन करेंगे अद्भुत संवाद इसमें श्री प्रिया को अपनी मन की बात को कहने में बड़ा बड़ा आनंद आए उल्लास आए और जहां तनिक भी संकोच हो नहीं और श्री राधिका के हृदय की बात को प्रेम को श्री श्यामलाजी जैसे उद्घाटन करवाए वो लीला का आगे बड़ा सुंदर वर्णन होगा तो उस समय वृक्षाल भक्सण जलाई पुष्पादि सुंदर जल से स्वासित सुगंध से स्वासित जल से मुंह को धोकर के सुकथन भूताम कथाम स्वप्न की कथा का श्री राधिका श्री महाप्रभु वर्णन करते हैं महाप्रभु ने जो लीला दर्शन किए स्वप्न की अनुभूति का वर्णन करते हैं स्वप्न बड़े महत्वपूर्ण है स्वप्न के द्वारा श्री ठाकुर की कृपा का पता लगता है स्वप्न के द्वारा आनुषंगिक रूप में भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उनका संकेत स्वप्न शास्त्र देने वाला होता है और तीसरी बात स्वप्न के द्वारा ये पता लगता है हाय हमारे दिमाग में यह सब कूड़ा कचरा भरा हुआ था क्या अरे कब कूड़ा कचरा यहां से निकलेगा ये गंदगी यहां से निकलेगी तो ये तीनों दृष्टियों से स्वप्न उपयोगी और चौथी जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि स्वप्न की महिमा यह है कि स्वप्न के द्वारा ही भगवत आज्ञा का पता लगता है जितने भी संत गणों को आदेश हुए वे स्वप्नादेशी हुए तो स्वप्न के द्वारा भगवान के आदेश का पता लगता है तो स्वप्न चार दृष्टि से परम महत्वपूर्ण है अपना जो साधन है वो आस्वादन उसके स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होता है स्वप्न के माध्यम से आगे की घटनाएं, उनका संकेत प्राप्त होता है स्वप्न शास्त्र में शकुन शकुन इनकी प्रती होती है स्वप्न के द्वारा हमारे कहा भजन में कमी है कचरा कूला क्या भरा हुआ है इसका बोध होता है और साथ के साथ में भगवत आदेश गुरुजनों के आदेश स्वप्न की भाषा में लीला के भाषा में उन आदेशों की प्राप्ति होती है इसलिए स्वप्न बुरी चीज नहीं है स्वप्न बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है और जिन वासनाओं को कहीं हम भोग नहीं पाए और उनके लिए यदि हमको आगे जन्म लेना पड़ता आज भगवत कृपा के प्रभाव से उन भोगों को भोगवा करके हमें कहीं अपनी कर्म वासनाओं का भोग भोग करके भी भगवत भक्ति कर्म से मुक्त करती तो यह भी उसका एक आनुषिक फल है एक डॉक्टर दीदी कह रही थी कि पहले मुझे सपने आ रहे थे कि तो मैं धड़ाधड़ा ऑपरेशन कर रही हूं गुरुजी से पूछा ये क्या हो रहा है ये ऑपरेशन पर दिखते हैं डॉक्टर थी डॉक्टर हैं तो पूछ रही थे ये स्वप्न क्यों दिखते हैं ये ऑपरेशन क्यों दिखता है तो गुरु ने कहा नहीं ठीक है अच्छा है तुम्हारे भोग पूरे हो रहे तुम्हें ये सब करना था चलो यही पूरा हो रहा है तो स्वप्न की अपनी महिमा है तो श्री स्वामी श्री महाप्रभु भी स्वप्न में अपना जो अभिष्ट है उस अभीष्ट का दर्शन करते हैं और श्री कृष्ण कृपा का भक्तावेश रूप में आस्वादन करते हुए विराजमान होते हैं स्नात्वा उस समय श्रीमद महाप्रभु आप गंगा जी स्नान करने के लिए गए स्ना स्नान करने के लिए पधारे और हरि हरिशेषम ओदनवरम और उस समय श्री महाप्रभु के श्री कृष्ण प्रसादी उस हरिशेष को भगवत प्रसाद उस भगवत प्रसाद को ग्रहण करते हुए श्रीमंद महाप्रभु कलेवा करते हुए आप हुए ऐसे गौरम भजे उन श्री गौर हरि की हम वंदना कर रहे हैं गौरहरि को तो ये श्रीमंद महाप्रभु की प्रात लीला का सूत्र वर्णन किया अब महाप्रभु इस लीला का आश्रन करते करते हरेक समय श्री ब्रज लीला का प्रात लीला का चिंतन कर रहे हैं बुद्ध चिंतन क्या है उस आगे के चिंतन को दिखा रहे हैं कि राधाम स्नाप विभूषिता ब्रज पे हे सखी प्रगे तेहे बेहताम कृष्णावशेषाशनम कृष्णम बुद्ध मवाप्त धेनु सदनम निर्व्यूह गोदोहंगम सुस्नातम कृत भोजनम रई तमचात पहले श्री स्वामी जी की लीला का वर्णन कर रहे हैं हमारे वृक्ष की रीति भी है प्रायः महिलाएं पहले जागती हैं फिर पुरुष लोग जागते हैं ये एक सामान्य शिष्टाचार भी तोहराधाम स्नात विभूषना श्री प्रिया जी पहले जागते स्नात फिर विभूषिता सखी गणों ने श्री श्रृंगार पुंज में प्रिया जी को श्रृंगार धारण कराया विभूषिता प्रिया जी का श्रृंगार उस समय विशेष रूप से श्री रूप मंजिली जी आभूषण देती जा रही हैं विशाखा जी अपने हाथ में ले रही हैं और श्री राधा रानी को धारण करा रही हैं तो स्नान जो है वो स्नान की लीला तीन तरफ से ओटा है आगे पीछे जगह खाली है उसमें श्री राधिका रत्न चौकी के ऊपर विराजमान है उस समय श्री राधिका उनको पहले धारा के द्वारा स्नान फिर घट के द्वारा स्नान फिर सहस्त्र धारा उनके द्वारा स्नान तीन स्नान तो लावणियामृत माथो न्यामत सौंदर्यामृत इन तीन में स्नान करके श्री प्रिया विराजमान तीन स्नान होते हैं पहले शरीर को भिगोया जाता है फिर रगड़ा जाता है फिर जो मल अपकरण करने की अपसारण करने का जो आभ वस्तु तो है उसको भी धो दिया जाता है रीठा इत्यादि जो हैं उनको भी धो दिया जाता है तो तीन स्नान स्नान की भी रीति जो है वो ये कि पहले जल की धारा डाली फिर घट से स्नान कराया फिर शास्त्र घट से पूरे फवारे में उनको स्नान कराया ये तीनों स्नान की पद्धति पहले झाड़ी से जल डाला या शंख से जल डाला फिर घड़े जो है उन घड़े से स्नान कराया घट स्नान फिर इसके बाद में सहस्त्र धारा उन सहस्त्र धारा के द्वारा स्नान कराया जाए तो अभिषेक ने भी यही पद्धति श्री कृष्णाभिषेक यानी की जो विधि रूप को स्वामी की उसमें भी यही पद्धति प्राप्त होती है व्यवहार में भी पहले जल की धारा उनसे हाथ पांव मुंह थोड़ा सा धोया थोड़ा शरीर के ऊपर लिया फिर जल की जो धारा है घड़े की वो घड़े से धारा डाली लोटा से फिर इसके बाद में घड़े के घड़े उनसे स्नान किया तो स्ना। धारण कर रखा है चीनाशु जो हैं उनको समेट करके चौकी के ऊपर विराजमान हैं और वस्त्र जो है उनका ही अपूर्व कमल अपने हाथ में लेकर के अर्थात वस्त्रों को समेट करके समेटे हुए जो वस्त्र हैं, उनसे कमल का आकार बन रहा है जो आगे साड़ी का लामन है उस लामन को हाथ में लेकर के विराजमान कमल का आकार बन रहा है और उस समय प्रिया स्नान कर रही है और स्नान करने के बाद में जब पधारी श्री महावाणी जी में वर्णन किया गया कि अन्यत्र कभी भी श्री प्रिया ब्रिज में पावरी धारण नहीं करती है परंतु स्नान कुंज से जब श्रृंगार कुंज में जाती हैं उस समय पावरी धारण करके पधारती है चट्टी पहन करके, पहन करके क्यों तो चरणों में वो अलता लगाएंगे ना फिर रज लग गई तो उनको तकलीफ होगी इसलिए चरणों में रज नहीं लगे इसलिए पावरी पहन करके फिर पधारती बोले तो लाल की जय फिर वहां बैठी सुंदर जो वस्त्र हैं उनको धारण किया वस्त्र धारण कराने के बाद में श्री प्रिया उनके ऊपर अंगराग उन अंगरागों से सजाया फिर अंगराग से सजाने के बाद में विभूषि जो आभूषण है उन आभूषणों को श्री रूप जी देती जा रही हैं और श्री विशाखा जी एक एक आभूषण धारण करा रही हैं और उस समय आभूषण धारण कराते समय जो प्रियाजी उनके साथ में परस करती हुई उनके प्रेम को बढ़ाने वाली होकर के विराजमान कि ये आज श्याम सुंदर के विश्राम का तकिया बनकर के विराजमान होता ऐसे परिहास करती हुई श्री प्रिया का जो प्रेम है उसको बढ़ाती हुई श्री ये एक पद्धति बताई तो ये नूपुर श्याम सुंदर के मन हंस उनका आकर्षण करने वाला होकर के विराजमान हो ऐसे प्रत्येक आभूषण की विशेषता बताते हुए और वह कौन सी लीला का विस्तार करेगा उस लीला का संकेत करते हुए श्री प्रिया के आभूषणों को एक एक आभूषण को धारण कराती हैं और उसकी फिर प्रशंसा करते नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है तो आभूषण धारण किया जाए और आभूषण धारण करने पर यदि तो उसकी प्रशंसा नहीं हो तब तो आभूषण धारण करना ही बैठ सक आभूषण की प्रशंसा तो होनी चाहिए मनोविज्ञान का एक सामान्य मानव मन का एक भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखना चाहता ये है। ये मानव की सहज प्रवृत्ति है मानव में नहीं पशु पक्षियों में भी प्राप्त होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर आकर्षक आकर्षक मनोहर दिखना चाहता है और वो आकर्षण बढ़ाते हुए ये होते हैं तो सौंदर्य बोध प्रत्येक में है और सौंदर्य को कहीं प्रकाशित करके अपने को भी आकर्षित दिखाना यह मानव का सहज स्वभाव श्रृंगार का मूल आधारभूत श्रृंगार धारण करने का एक मनोविज्ञानिक तथ्य है। तो श्री राधाम स्नात विभूषिता तैयार हो गई इतने में ही श्री नंद भवन से धनिष्ठा नाम करके एक दासी वो आई है और वे कह रही हैं कि श्री नंद रानी ने श्री राधिका को बुलाया है और यह सुनकर के श्री राधिका मन ही मन में तो अत्यंत आनंदित हो रही हैं और मोटाईत तो भाव धारण करके छिप छिप करके सुन रही हैं कि ये क्या कह रही है जटला से क्या बात कर रही है और श्री मुझे कृष्ण भवन में जाना है तो जहां प्यारे की संबंधी कथा को छिप करके सुना जाए उसका नाम है मोटाई तो उसको धार सुन करके विराजमान हो रही है तो अपूर्ण से ये कांता वार्ता में अभिलाषा प्रकट करना यह मोटाई और मिलन में मिथ्या क्रोध दिखाना ये है कुटुंबित और चाहने पर भी प्यारे के द्वारा मान गर्भ में अनादर प्रकट करना ये यह विभुक तो यहां मोटाइट भाव उनको श्री राधिका प्रकट कर रही हैं और उस समय श्री नांदी मुखी जी है तो नांदी मुखी जी के साथ में श्री राधा रानी साथ में कौंदी कौंदी सखी जो है उनके साथ में पढ़ा देंगे तो नंद भवन से कौंदी जी आई हैं जी और उनके साथ में श्री राधिका पधारे तो ब्रजपया माने राधा श्री यशोदा यशोदा मैया उनके द्वारा श्री राधिका को बुलाया गया है सखी उस समय सब सखियों को साथ में लेकर के श्री राधा रानी गई तब गए न पाक रचना उस समय सखियों से चर्चा करती हुई जा रही हैं जैसे ही नंद भवन पास में आते हुए देखे उस समय श्री राधिका अपने भों भों के जो श्री मस्तक है उसको घूंघट कुछ आगे करके उसे घूंघट को कुछ नीचा करके, तक ला करके फिर आगे बढ़ती हैं कुछ घूंघट को नीचा किया श्री नंद बाबा सिंहपोर के ऊपर भी विराजमान है उस समय घूंघट को और थोड़ा नीचे सरका करके श्री दोनों हाथ जोड़ करके श्री ब्रजराज उनको प्रणाम कर रहे हैं और स्वागत कर हैं श्री राधिका का और करते हुए आशीर्वाद पथारो, पथारो भीतर पथारो रास्ता करते हुए कहते हैं भीतर भीतर करते श्री राधा रानी उस समय भीतर जाती हैं और भीतर जाते ही अपना जो घूंघट है पहले तो उसको पलटती है और घूंघट को पलट करके श्री यशोदा जी के पास में जाती हैं यशोदा के चरणों में प्रणाम करती हैं और यशोदा प्रणाम करे उसके पहले ही श्री राधा को छाती से चिपका लेती है छोड़ नहीं चाहती है श्री रोहिणी यशोदा दोनों की दोनों मैया अत्यंत अत्यंत स्नेह करती हुई विराजमान होती है परम लाल लड़ा करके कभी चुबक पकड़ करके श्री राधिका उनके मुख का दर्शन करके हृदय से लगा करके श्री यशोदा अपूर्व आत्सल्य बात्सल्य उनको प्रकट कर रही हैं और स्नुषा प्रीति स्नुषा कहते हैं पुत्र बधु पुत्र बदु के प्रति जो प्रीति है वो स्नुषा प्रीति प्रकट करते हुए श्री राधिका के प्रति अपूर्व स्नेह प्रकट कर रही हैं विश्राम करने के बाद में श्री राधिका अपने हाथ में धारण की हुई अंगूठी उन अंगूठियों को और बड़े जो कडूला है उन कड़ूला को उतार करके श्री रूप मंजिल जी को प्रदान करती है क्योंकि सेवा की एक रीति है कि सेवा में, पुष्ट मार्ग में तो अभी भी ये रीति है कि वहां पर सेवा में रसोई में अंगूठी नहीं चलती सेवा के कार्य में क्योंकि कहीं उसमें अपवित्र कहीं कोई वस्तु रह सकती है इसलिए नहीं सेवा का कार्य चाहे सूखा काम हो चाहे गीला काम हो अंगूठी नहीं सेवा में अंगूठी अलाउड नहीं ठाकुर जी के भी लगे श्रियंत पकड़ेंगे श्री को छूने में इसलिए अपने आभूषण उनको उतार करके उस समय श्री रूप जी को प्रदान किया रूपमंजली जी उसको संभाल करके रख देती है फिर श्री राधिका हाथ पैर धोकर के उस समय श्री रसोई में पधरा पधारती हैं। श्री रोहिणी मैया ने पूरी व्यवस्था बना करके रखी है कोई चीज नहीं सब चीज पहले से तैयार है सेवा में ये नहीं कि एक एक चीज के लिए दौड़ दौड़ना पड़े व्यवस्था देखनी पड़े सब चीज पहले से जमी हुई है श्री राधिका उस समय पाक रचना करती है तो जरा सा हाथ लगा दे फिर इतनी सारी चीजें इतने कम समय में इतनी सुंदर बन जाए इसकी प्रशंसा करते करते नंद भाव थकते नहीं हैं बोले बोई बेसन बोई घी बोई चीनी वो खाण परंतु राधिका के हाथ के हटोती कोई अद्भुत है जो वस्तु तो इतनी स्वादिष्ट होकर के बनी और फिर विशेषता यह है कि किसी चीज को बनाने में विलंब नहीं इतनी शीघ्रता में इतनी सारी चीजें और इतनी सुंदर प्रकार से श्री राधिका संपादित कर लेती है ये उनकी कुशलता और तो सब सखी वे भी आनंद पूर्वक आप प्रस भी करती जा रही हैं आनंद पूर्वक कर, क्रीड़ा करती है तो तक गये वेतान्न पाक रचना पाक रचना करके और ये चंचल श्रोमणी रसोई के आगे बार बार इधर से उधर उधर से उधर चक्कर भी लगाते, देखते श्याम सुंदर का जो कक्ष है उसमें कोई खिड़की है उस खिड़की से भी झाग झाग करके श्री प्रिया जी की रूप माधुरी उनका ये चंचल श्रोवणी भी वो उस समय भी दर्शन करते हैं जब रसोई हो गई इसके बाद में फिर श्री नंद बाबा उनको बुलाया गया कृष्ण आनंद पूर्वक पठारे कृष्ण नंद बाबा बल्लाउजे सब सब सखागण भी उस समय आ गए और सखागणों की सबकी पंक्ति बैठ रही है मधुमंगल कह रहे हैं ना हम तुम ग्वारीन के संग में नहीं खा। हम ब्राह्मण हैं तुम ग्वारीान के संग में नहीं खाएंगे मधुमंगल की थोड़ी सी अलग हटकर के पंक्ति लगी भैया नंद ब्राह्मण को परोसो इसे बामन को और मधुमंगल को पहले परोसा जाए तो कृष्णावशेषाशना कृष्ण ने भोजन किया और कृष्ण का भोजन करके सखी बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण श्री राधिका को अत्यंत अत्यंत प्यारा है इसलिए नंद भवन में एक साथ निकुंज वंदन में तो एक साथ बैठ करके एक थाली में भोजन कर लेंगे परंतु नंद भवन में तो कर नहीं सकते हैं एक मर्यादा है इसलिए सखी छिपा के श्री कृष्ण राधिका को भी चुपके से प्रदान कर देती है और उसे श्री राधिका ग्रहण करती है तो कृष्णावशेषाशनम कृष्ण का जो अवशेष है उसको भी परम रुचि के साथ में ग्रहण करती है यहां छोटा बड़ा होने का भाव नहीं है श्री श्याम सुंदर प्रियाजी के अधने के पाने के लिए लालायित श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के अधरामृत को प्राप्त करने के लिए सदा लाला रहती हैं। तो कृष्ण अविशेष आसनम कृष्ण का जो अविशेष है उसको ग्रहण करती हैं। वहां कभी नुकुंज मंदिर में प्रियाजी की तनिक से मिल जाए उससे श्याम सुंदर व्याकुल रहते हैं जाचे जूठन पाइये पा पर हहा खाए और जो ठाकुर केह बोलिए सब कुछ तनिक रह जाए या कुंज मंदिर में कोई ठाकुर कहके बोल दे तो इनको ये कि यहां पर प्यारे कह कर के श्याम कह कर के लालजी कह करके लालली कहकर के क्यों नहीं संबोधन लालने कहकर के क्यों नहीं संबोधन किया जा रहा है वहां पर ठाकुर परमात्मा परमेश्वर ये नाम वहां पर नहीं चलते रहे हैं नुकुंज मंदिर में चलेंगे वहां पर लाल जी प्रिया जी स्वामी जी ये बिहारी रसिक, ये नाम ही श्री मंदिर के प्रमुख नाम हो करके विराजमान तो कृष्णा विशेषा नाम ये श्री राधा रानी की पक्षी की जो लीला है उसका वर्णन किया अब इसी लीला में श्री कृष्ण की लीला का भी वर्णन कर रहे हैं तो कृष्णम बुद्ध मवाप्त धेन सदनम निर्व्यूढ़ गोदोहनम सुस्नातमोजनम साचरी तम चाथाष इसी लीला में श्री प्रिया जी को जिस समय जगाया गया उस लीला का स्मरण इसके पहले ही किया जा सकता है कि श्री प्रिया के बक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के पीतांबर का दर्शन करके श्री जटला संदेह करती हैं और उस समय श्री ललताजी कहती हैं अरे तुम्हें दिखे नहीं सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इसलिए वस्त्र आज पीला पीला दिख रहा है ऐसे आंख बचा करके श्री राधिका के वस्त्र को अपने हाथ में ले लेती हैं और श्री राधिका का अपना जो नीलांबर है उसको धारण करा देर के पास से उस समय इनके पास में आ गया तो राधाम स्नात भूषता ये जगाने की लीला वस्त्र परिवर्तन जो हो गया था वो वस्त्र फिर से अपने अपने स्थान पर वे वस्त्र पहुंचे श्री राधिका ने स्नान किया नंद भवन में जाकर के पाक रचना की श्री श्यामचंदरण ने भोजन किया श्री राधिका को परम स्नेह के साथ में श्री यशोदा मैया ने अपने हाथ से उस समय राधिका को भोजन कराई राधिका की लीला वर्णन हुई अब श्री लाल जी की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णम बुद्ध कृष्ण को जगाने के लिए यशोदा जी आई और श्री कृष्ण के बक्षस्थल के ऊपर कपोल अधर इनके ऊपर दंत के चिन्ह देख नख के चिन्ह कह रही हैं बोले अरे इन सखान को तो और इन बालकन को नेक भी होश ना खेलवे में ऐसे बाबरे हो जाए कुश्ती लड़ी होगी मना करते करते मैंने हजार दफे कही है बेटा कुश्ती कुश्ती मत लड़ो करो तो कुश्ती लड़ी है सो पूरे अंग को कैसो क्षत विक्षत कर लिया ऐसे है अपने हृदय के जो भाव हैं उनका ही दर्शन कर रहे हैं जो मिलन के चिन्ह हैं, उनको सखाओ के साथ में मल्ल लीला में प्राप्त होने वाले कुश्ती के चिन्ह के रूप में श्री यशोदा देख रही हैं। उस समय श्री पौर्णमासी जी भी यशोदा जी के साथ में आ गई हैं और यशोदा जी के साथ में कृष्ण को जगाती है पौर्णमासी जी तो कृष्ण बुद्ध श्री कृष्ण भी जागे यशोदा के जगाने पर अवाप्त तो धेनु सदनम और श्री कृष्ण के श्री अंग पर जब यशोदा ने नीलांबर का दर्शन किया राधिका की ओढ़नी उसका जब दर्शन किया तो कह रही हैं बोलो इनको यह भी होश नहीं है ये बलदाऊ के दुपट्टा को कन्हैया ओढ़ रहे हो उसको राधिका का दुपट्टा करके नहीं मानती हैं अपने भाव के अनुसार यह बलराम का नीलांबर है ऐसा कहकर के श्री यशोदा उस समय कृष्ण के श्रीअंग के ऊपर उस नीलांबर का दर्शन करती हैं और उस समय मधुमंगल को कहती है जा ये बलराम को दुपट्टा बलराम को दे के आई श्री मधुमंगल तुरंत ही उस दुपट्टे को किसी सखा के माध्यम से श्री विशाखा जी के पास में पहुंचा देते हैं विशाखा जी शाम सुंदर के पीतांबर को लेकर के राधिका की ओढ़नी श्री राधिका को धागण कराती थे इस प्रकार अपूर्व जो लीला विराजमान लीला तो कृष्णम बुद्ध कृष्ण जागे मेनु सदनम श्री जागकर के मुख इत्यादि श्री यशोदा ने इनका इनको पहचा है कुछ जलपान इत्यादि कराया है जलपान कराने के बाद में ये कहीं चक्कर लगा रहे हैं सारे सखा कह रहे हैं भैया कन्हैया गैया रही हैं जब तक भैया तू नहीं आएगा तब तक गैया एक तपका दूध नहीं देंगे हाय हम तो इतने गोप भय का काम के गैया हमको एक तपका दूध नहीं देंगे जब तक तू नहीं आएगा तब तक गैयाए दूध नहा देंगे एक गई गई। उस समय श्री बलदाऊ जी पहले गौशाला में पहुंच गए हैं सारे सखावी गोभी पहले पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण को आते हुए देख करके सारी गैया एकदम पीछे के अपने श्रीअंग को ढीला छोड़ करके उस समय पसरा रही हैं, गौमूत्र कर रही हैं, दूध बिल्कुल छोड़ रही है और दूध इनके इनके बासन ऐसे ऐसे मोटे हो गए हैं और उनमें से दूध की बूंद टपक रही है श्री कृष्ण आप गैया के नीचे बैठते हैं बिल्कुल नीचे जहा मयूर मुकुट गैया के पेट से मेला हो रहा है मुस रहा है जहां धार काटते समय जब पाग कैया के पेट से लगे तो पेट से लग लग करके वो पाग ढीली हो रही उखड़ू बैठ करके अपनी गोदी में सोने की जो कलसिया चली उसको रख करके आप अंगूठा और तर्जनी इनका दाव देते हुए शेष तीन उंगलियों के द्वारा दबाते हुए जिस समय गोदोहन करें उस समय एक लय के साथ में धर मर्र धर ऐसे एक लय के साथ में गोदोहन करते हुए विराजमान हाथ लगाने की जरूरत है गैया तो दूध अपने आप ही छोड़ रही है और जब तक चरी भर जाए और दूसरी चरी आए तब तक तो संपूर्ण गौशाला में क्षीर समुद्र फैल जाए वहां पर जैसे आज सुंदर दूध का जो समुद्र है वह दूध का समुद्र ही बढ़ जाए इतनी धार निकल रही है ऐसे आप गोदोहन कर रहे हैं, और गोदोहन करते हुए विराजमान हो दे दो अति रक्त बाढ़ी एक धार दोहन पहुंचावत एक धार जहा था प्यारी एक धार जो है वो उसको कहीं ऊंची भी डालते जाए श्री प्रिया जी की ओर भी डालते जाए श्री बरसाने का श्री प्रिया जी का महल और श्री नंदबावा की गौशाला ये दोनों लगभग एक ही दिशा में श्री प्रिया भी वो रूप माधुरी का कहीं दर्शन करे ऐसा पद साहित्य में वाणी साहित्य में कई वर्णन किया गया और उस शोभा का दर्शन कर तो अबाप्त धेनु सदनम निर्व्यूढ़ गोदोहनम में पधारे वहां गोदोहन श्री कृष्ण ने किया एक सुंदर चबूतरा है जहां पर भरी हुई चरी रखी जा रही हैं खाली चरी शाम सुंदर को दी जा रही हैं सारी सखा गोदोहन कर रही हैं बलदाव जी गोदोहन कर, है। गोदोहन कर, है। गोदोहन कर, कर रहे हैं श्री कृष्ण गोदोहन करके रखे गोदन करने के बाद में फिर श्री कृष्ण अपने कट पथ का उससे ही हाथ पहुंचते हुए आप उस समय धीरे से बिना कहे आप पढ़ारे श्री बरसाने में कभी पीरी पोखर पे और कभी श्री जावट में गुप्त कुंड वहां गुप्त कुंड में पधारे और जितनी भी सखी गये हैं वे सखीगण भी श्री युगल सरकार का उस समय दर्शन करें और युग सरकार की उस समय श्रृंगार आरती करते हुए श्री प्रिया लाल की अपने रूप से विराजमान तो प्रातःकालीन जो योगपीठ उस प्रातः कालीन योगपीठ में भी सब सखियों के साथ में भी श्री श्यामचंदर आप विराजमान हो और वहां से पधार करके श्री प्रिया जी पधारी हैं जल स्नान करने के लिए या जल भरने के लिए या पुष्प चयन करने के लिए और श्री श्यामचंदर गोदोहन करके फिर श्री गुप्तकुंड पर या श्री पीवी पोखर पे आप पधारे और वहां पर श्री प्रिया के साथ में मिलकर के आप विराजमान हैं फिर लौट करके आए सुस्नातम कृत तो भोजन श्री बलदाव जी तो जल्दी से स्नान करके तैयार हो जाएं परंतु तो ये चंचल श्रोमणी इनको नहलाना बड़ा कठिन एक एक मिनट में कभी स्नान घर में पहुंचे फिर वहां से निकल आए फिर स्नान घर में पहुंचे यशोदा कह रही है तो बेटा रसोई तैयार है जल्दी से स्नान करो तैयार हो आप कह रहे हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं जैसे तैसे श्री यशोदा जी कन्हैया को पकड़ पकड़ करके लाए कन्हैया को प्रातः काल श्री यशोदा स्नान कराती हुई विराजमान सायंकाल के समय जितने भी गोपी रहे हैं, वे सबका स्नान कराए श्री नंद भवन के बारिद आदि जो कहार हैं वे सुंदर सुंदर चल ला रहे हैं उस जल से श्री कृष्ण को स्नान कराया जाए उस समय जो तेलिन हैं वो श्रीअंग में तेल लगाते हुए मालिश करते हुए राजमान हो रही हैं सुस्नातम स्नान करके श्रृंगार कर धारण करके अब चक्कर लगा रहे हैं नंद बाबा आ गए उनके साथ में बैठ करके कृत भोजनम भोजन किया सहचरे सखाओ के साथ में ऐसी ये प्रात कालीन लीला छह बजे से लेकर के आठ चौबीस तक प्रात काल ये लीला है इसलिए स्नान ये प्रातकालीन लीला बहुत अद्भुत तो यहाँ पर प्रात कालीन लीला के सूत्र का स्मरण किया अब कोई ये कहे कि भाई तीन बज करके छत्तीस मिनट पे तो उठना महात्मा तो ठीक है गृहस्थी तो नहीं उठे अभी तो बच्चे सोते रहे सब तो फिर क्या करें तो ठाकुर जी की इतनी जल्दी कैसे मंगला कराई जाए बन करानी तो चाहिए नहीं हो तो भैया ऐसा मानो कहीं ना कहीं में भी तो कहीं ना कहीं प्रातः सभी ऋतु काल में ही तो विराजमान है <laughs> लॉन्गिट्यूट पे कहीं देखा जाए देशांतर पे तो सभी सभी काल सब जगह विराजमान है इसलिए ठाकुर की लीला के स्मर्थ बने देर हो जाए तब भी लीला का स्मरण प्रातःकालीन लीला का स्मरण तो करना चाहिए यह नहीं है कि अब तो समय निकल गया अब क्या लीला स्मरण करना चाहिए कि इसलिए निशांत लीला तो गई निशांत लीला का समय तो बीत गया या प्रातःकालीन लीला का समय तो बीत गया बोले ऐसा विचार नहीं करना चाहिए आधा बीत गया आधा नहीं कहीं ना कहीं प्रत्येक काल प्रत्येक स्थान विराजमान है और ऐसी स्थिति में वो लीला नृत्य होकर के ही विराजमान है जब चाहेंगे तब वो लीला सामने प्रकट हो जाएगी इसलिए श्रीमन महाप्रभु की लीला का सूत्र और श्री कृष्ण लीला के सूत्र इनका वर्णन किया अब इस लीला का जो विस्तार है उस विस्तार का श्री भावना सा उस भावना सार का फिर आस्वादन श्री कृष्णदास तात्पात वे आगे करें वो वृंदावन बिहारी जय युगल सरकार की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्रीरामण हरि गोविंद जय जय दिताय गौर हरी